ओमकार के साथ लास्ट श्लोक yes, और भगवदगीता अठारह अध्याय का अंतिम श्लोक है जहाँ योगेश्वर भगवान कृष्ण हैं और जहाँ धर्मोधारी अर्जुन है वहाँ श्री अंग लक्ष्मी विजय ये हमेशा रहते ही है ऐसा नीति व्यक्ति है और स्मुप्य शुद्र हृदय दौर्बल्यम तुर अर्जुन उवाच कथम संोणंश मधुसूद प्रतिसा पूजा महाहो वैक्ष अच्छी हम भोगा प्रदि नैतद कतरत्नो गो जवा जये या नीशा दे प्रमुख स्व ंद्रियासपत्नम सुरापत्य ऋषि केशराकेश ऋषि श्री भगवान् शोच्याशोच प्रज्ञा वातासे गुन गु नएवाह जातुना देहे कौमारर यौपद जरा तथा यहाँ तक हमने किया है दोनों सेशन को ये किया। तो ये किया। किया। तो तो पकना के बाद दूसरा मिस्टेक मैं चेक चेक तो है। है समझ गया? करवा वो पास। भी जिसमें एक इसमें ऐसा है रिकुलेट क्योंकि 11वें श्लोक से भगवदगीता की शुरुआत हुई है तो एक कर, कर लेते हैं 14वें श्लोक में प्रवेश करने से पहले 11वें श्लोक में भगवान ने कहा अर्जुन से पारायण साधना करेंगे भगवान सुन ने एक अहम बात करी कि सांख्य शास्त्र जिसके ऊपर चर्चा हो रही है ये पूरा का नाम ही सांख्य योग तो सांख्य शास्त्र के मतानुसार दो प्रकार के लोग हैं एक है गतासु असु यानी प्राण गता असु तो जिसके प्राण चले गए हैं वो गतासु और दूसरा है अगताशु अगत असु जिनके प्राण नहीं गए हैं वो तो इस श्लोक में परमात्मा ने यह कहा है कि हे अर्जुन जो बात सोचने नहीं है, जिस बात के चर्चा करने योग्य नहीं है, है तो देखा था ना अर्जुन ने क्या क्या पूरा लॉजिक दिया था ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो, हो जाएगा तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो कि जो सोचने जैसे नहीं है वो सोचकर तुम इतनी इतनी वो वाक विवाद उतरे हो जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए उनके बारे में न अनुशोचन पंडिता सही में जो पंडित है वो इसके बारे में चर्चा नहीं करता पंडित शब्द की भी व्याख्या करे थी पंडा पंडा यानी आप अपनी विवेक बुद्धि और तो जिसके पास पंडा है वो पंडित तो प्रसन्न हुआ The सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इज ए पंडित तो पंडित जो है, है, है प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उसके बारे में चर्चा नहीं करते न अनुशोचन भगवान ने step by step, you know. इज ट्रिटल इंग लॉजिक ब्यूटिफुल क्योंकि अभी तक अर्जुन मैं इनको मारूंगा ये सब मर जाएंगे और इनकी मृत्यु से यह होगा ये होगा यानी कि ये सब मरने वाले हैं और इनको मैं मारने वाला हूं ये ड्राइवर सीट पर बैठकर अर्जुन जो बात कर रहे थे तो परमात्मा ने अर्जुन से कहा तो भैया ये सब फिक्र करना छोड़ दो उसके बाद के श्लोक में भगवान ने कहा न चाह न ऐसा कोई भी समय नहीं था कि जब हम नहीं थे वर्तमान में तो है ही और भविष्य में भी ऐसा कोई समय नहीं होगा कि हम नहीं होंगे अभी देखिए शरीर के लेवल से शरीर की दृष्टि से सोचो तो भगवान का यह जो स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट आप कहेंगे कि ये भगवान ऐसा कैसे कहते हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि जब आप नहीं थे वर्तमान में तो हम है दिखते हैं और भविष्य में ऐसा कोई समय नहीं होगा नहीं होगा हमारे जन्म के पहले तो हम थे नहीं और अभी हम हैं और हमारे के बाद हम रहने वाले नहीं हैं तो भगवान ऐसी बात क्या कर रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे हम यानी कि हम मानते वर्तमान में तो दिखते हैं और भविष्य में भी कोई समय ऐसा नहीं होगा कि जब हम नहीं होंगे लॉजिक जो सांख्य का जो लॉजिक है उसको एक बूंद बाय बूंद हमारे सामने वो तो उसका अर्क ला रहे हैं तो बेसिकली ही वॉन्ट्स टू अराइव एट आत्म तत्व आत्मा की बात करना है उनको लेकिन क्योंकि वी आर अन आत्मा क्या है इसकी हमें समझ नहीं है तो तो पहले के ज़माने में सॉरी अभी के ज़माने में जो मॉडर्न टीचिंग मेथड जो पद्धति है बीएड में सिखाया जाता है कि बच्चों को अभी कोई भी नई चीज़ सिखानी है तो उनमें क्यूरियोसिटी अराउस करके यू हैव टू गेट द आंसर फ्रॉम देम ऑफ दैट सब्जेक्ट और इसमें एक क्लास में एक शिक्षक गए थे हैं। और वो आम के बारे में बच्चों को सिखाना चाहते थे समर का समय था और बच्चों को कहीं से पता चल गया कि आज मास्टर आम के बारे में सिखाने वाले हैं और इंस्पेक्शन चल रहा था तो इंस्पेक्टर में आए हुए थे टीचर कैसे सिखाते हैं देखना तो उन्होंने आके शुरू किया बच्चों कौन सा फल आपको बहुत प्यारा है तो एक बच्चा बोलता ना है नारियल दूसरा बोलता गन्ना दूसरा बोलता केला अच्छा अच्छा बराबर, लेकिन कौन सा फल बहुत मीठा है चिकू नहीं, नहीं। लेकिन ये में ही मिलता है क्या तो जानो कोई बच्चा आम का नाम नहीं, तो नहीं। और मास्टर पसीना पसीना अन इनिशियटेड यहां तो भगवान कृष्ण जैसे सक्षम गुरु है हमारे सामने लेकिन इसी तरीके से आत्मा के बारे में अनइनिशिएटेड इसके बारे में पता नहीं है हमें ये समझकर तो ये बारहवें श्लोक में मात्र यही बात, बात करें तो अभी हमारे मन में प्रश्न होगा कि ऐसा भगवान कह रहे हैं कि पहले भी हम थे वर्तमान में भी रहे हैं भविष्य में भी रहेंगे, ऐसा कोई भी काल समय ऐसा नहीं जब हम नहीं है विद्यमान नहीं वट इज क्या है क्या यानी कि हाँ एंड देता तर नूल्य अभी यहाँ धीरे से एक नई टर्मिनोलॉजी उन्होंने इंट्रोड्यूस यथा देहे जरा तथा कराप्ति धीर शब्द भगवान ने इंट्रोड्यूस किया देही यानी देह में रहने वाला देह यानी शरीर और शरीर में रहने वाला शरीरी देही सो so, दे अश्विन यथा देहे ये जो देही है वो अश्विन ये देह के अंदर रहता है और यह देह जैसे कौमारी अवस्था यवन अवस्था और वृद्धावस्था में से प्रसार होती है और जबी देहांत हो जाता है शरीर बदलता है तो भी यह देही जो है वो बदलता नहीं है और इस बात को समझते हुए तर्थ तर्थ तर्थ जो पुरुष है वो तो उसके बारे में मोहित नहीं होता उसके बारे में इंफ्लुएंस नहीं होता इसमें भगवान ने ये बात कही देह यानी कि शरीर जो दिखाई देता है और देही यानी कि शरीर में निवास करने वाला आत्मा तो लॉजिक दैट भगवान इज डेवलपिंग जो देह है आपकी बाल्यावस्था थी युवावस्था है वृद्धावस्था है वृद्धावस्था में आप बाल्यावस्था और कुमारवस्था या तो युवावस्था की जो आपकी स्तुतियां हैं वो सारी चुतियां आपको याद है यदि ये जो देह दे के साथ उसका यदि परिवर्तन होता जा रहा हो यदि समझ लीजिए नाम का एक एक entity है और विच इज कनेक्टेड विदेह तो देह दे में रहता है अभी यदि देही दे सेम गुणधर्म एज दैट ऑफ देह यानी प्रॉपर्टी तो जैसे शरीर बदलेगा वैसे वो भी बदलेगा तो जैसी ही आपकी बाल्यावस्था चली गई और आप युवावस्था में आए तो बाल्यावस्था गुजर गई तो उसकी स्पूतियां गुजर जानी चाहिए योर मिल्वर शोर ट्रेन में दट बट नो मेरे में चाहे वो मेरे में बीट ली यानी कि देर इज समिंग विच इज कॉन्स्टेंट विच इज वाला महसूस करने वाला ये से अलग कोई है तो ये देह की जो प्रक्रिया है तीन अवस्था भगवान बताए गोवन जरा इनको बताकर भगवान ने कहा कि जैसे शरीर बदलता रहता है शरीर की अवस्थाएं बदलती रहती है लेकिन उसको देखने वाला जो है वो तत्व वैसा का वैसा है कायम है इसी तरीके से तथा देहांत प्राप्ति यानी कि यह देह छूट जाने के बाद दूसरा देह प्राप्त करेगा तभी भी वो दे तो वही का वही रहता है ये बात जो समझता है वह धीर पुरुष मोहग्रस्त होता नहीं है धीर्य पुरुष के बारे में बात करनी है बाद में बात करेंगे अगला एक श्लोक आने वाला है जिसमें धीर्घ शब्द का प्रयोग हुआ है तो ये धीर्य नी ये जो धीरे पुरुष है वो मोहग्रस्त होता नहीं है तो धीरत्व जो है वो हमें प्राप्त कैसे हो हाउ वी रिमेन इक्वानिमस और हाउ डू वी रिमेन कंपोज तो इसके लिए तीन बातें बताई हैं थ्री थिंग्स आर नेसेसरी जो धीरत्व है देंस ऑफ इक्वानिमिटी ये कैसे प्राप्त हो हमें धैर्य कैसे प्राप्त हो तो इसके लिए देर आर थ्री कंडीशन रिक्वायरमेंट सबसे पहले आत्मविश्वास बोलते हैं हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए ज्यादातर लोग में यही सबसे पहले कमी दिखाई देती है कि मैं ये काम कर सकता हूँ या तो कर सकती हूँ इसका ही अपने ऊपर ही भरोसा नहीं हम छोटी छोटी बातों पे दूसरे की राय के ऊपर निर्भर करते हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं कोई फंक्शन में जाना है तो होकर करके अपनी सहेली को या कौन सी साड़ी पहनने वाली है यू वॉन्ट सब्स इज ओपिनियन यू वॉन्ट योर ओपिनियन टू बी एंडोर्स बाय समी एल्स किसी की मोहर की हमें जरूरत लगती है ये दिस शोज लैक ऑफ योर सेल्फ कॉन्फिडेंस अपनी सेल्फ एस्टीम जो है वो कम है आपको जो पसंद है पेन से निकल जाओ है मुझे जो ठीक लगा मैंने पहन लिया और समझ लो मेरे केस में तो कई बार ऐसा होता है कि जहां नहीं पहना चाहे वैसे करोड़ बैंक में चला जाता ठीक है लोग तुम्हारे सामने घूम के देखते हमारी अम, पसंद है है है है हमने पहना लोगों को जो सोचना वो दैट ओन सेल्फ ये आत्मविश्वास जरूरी यानी अध्यात्म के मार्ग के ऊपर यदि आपको आगे चलना है मैं अपने स्वानुभव से कहता हूँ तो ये आत्मविश्वास बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि एक जहाँ आप दूसरे की राय पर निर्भर नहीं रह सकते आपका अनुभव आपका अनुभव है एंड यू कैन नॉट कंपेयर मेडिटेशन के क्लासेस में जो मेडिटेशन सिखाते है, तो हैं तो हमेशा कहते हैं यदि आपने मेडिटेशन क्या करू डर एक्सपीरियंस विद अदर्स आपकी अनुभूति आप दूसरों से डिस्कस मत करो क्योंकि आपकी अनुभूति आपकी है दूसरे की दूसरे की तो महसूस हुआ वो मेरा वो अनुभव मेरा और यह अध्यात्म जो है वो पूर्ण 100% अनुभूति का अनुभव का विषय है आपको ही उसकी अनुभूति करनी है so, तो मैं कई बार सोनाटेशन जब होता है होते हैं फिर लोग चर्चा करते हैं मुझे कुछ तो पीला रंग दिखाई दे तुमको क्या दिखाई दे रहा मुझे ब्लू कलर दिखाई दिया सफेद वस्त्र में कोई दो चार आदमी चक्कर लगाते हुए दिख रहे थे अरे भैया जो भी है अपने पास रखो तो एक आदमी का मैंने तो सहस्त्रार खुल गया था एक एक पकड़े गुरु जी के दर्शन हो रहे थे अरे भैया सहस्त्रार खोल गया तो बैठने की जरूरत ही क्या है यानी कहने का तात्पर्य है कि सेल्फ एस्टीम छोटी छोटी बातों पर हम हैं। एक रेगुलर डायलॉग एवरी फैमिली में हाउस होल्ड में रोज सुबह होता है प्रेफर, आज लंच में क्या बनाएंगे खाना क्या बनाएंगे बराबर एवरी हाउसवाइफ क्वेश्चन खाना क्या ढोकड़ा आपको तो जो बना के तो खाने वाला खा जाएगा तो पसंद की क्या रखना पड़ता है? आपको क्या है? चले तो है। तो जो बनता है वही बनेगा लेकिन पूछेंगे नहीं तो लेटर साइड सर लेकिन आत्मविश्वासिम सबसे पहले अपने पर भरोसा होना जरूरी है दूसरा ईश्वर परमात्मा जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं बस मेरे अच्छे के लिए कर रहा है वो भी नहीं मेरे अच्छे के लिए करे, मेरे बुरे के लिए करे, जो भी कर रहे हैं परमात्मा जो कर रहे हैं सृष्टि में जो हो रहा है वो सही है आज बारिश गिर रही है इट इज सही नहीं गिरी सही एक संपूर्ण विश्वास में पूरा भरोसा हंड्रेड परसेंट बेटिंग करना बहुत मुश्किल है ये चीज बोलना जितना आसान है उतना उसको महसूस करना और उतना अपने अंदर उसको उतारना बहुत मुश्किल है लेकिन जिस दिन विश्वास आ गया ना दोस्तों देखिए क्या बदलाता है देना कई बार होता है ऐसा कोई आप किसी सिचुएशन में आप अड़क गए होने लगती है क्या होगा कैसे होगा कैसे करेंगे ये होगा वो और छोड़ दो यार आपके तरफ हल्का पर महसूस करते हैं हाउ मच लाइक जब तक आप ड्राइवर सीट में बैठे हैं तब तक आपको तकलीफ है जीवन में टेंशन है जिस दिन हाँ तो आप भगवान को सौंप दोगे आपको कोई टेंशन नेचुरल एंडलरी टू दैट द कंसीक्वेंस ऑफ दैट इज पूर्ण समर्पण टोटल टू गॉड तुम्हारी जो इच्छा है वही सही है और मुझे मान्य है जो बात करते हैं प्रसाद फिर हाथ में जो प्रसाद आया आप खा लेते कभी देखते हाथ क्या है कुछ तो भी दिया। भी, दिया। भी, डायबिटिक तो तो का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करो बात खत्म हो गए जब हमारे आएगी, तभी you will be the संपूर्ण का नहीं का नहीं का, नहीं। दिरस्त्री। दिरस्त्री। दिरस्त्री। दिरस्त्री। तो, का है पुरुष धीर तत्री तो बहनों में धैर्य का अभाव ज्यादा दिखाई देता है बट समय हमें बदल रहा है कौमारम यनम जरा शरीर की छ अवस्थाएं हैं जायते इट हैंदते विपरिणम थे like ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ऐसा जो कौर है ये ये एक्सिस है बराबर तो जीरो से शुरू हुआ वो जायते जन्म हुआ टू बी, बढ़ता है परिणमते, पी, और वापस शुरू तो ये जो एक -एक जो एक-एक वेव है वो एक एक शरीर है एक एक जन्म है हो गया टू नीचे वाला कम को छोड़ दो ऊपर वाले की बात करते बताए जायते और ये अपीयल चलता ही रहता है ये साइकिल कभी पूरा होगा वो देखिए। जायते यानी जन्म अस्ति यानी अस्थि तुम्हें जन्म हुआ फिर बाद में है बढ़ता है में क्रॉस द पीक अपिक्लाइन और दृश्य ये शरीर के छ फेजेज है हमारे एवरी बॉडी पासिस थ्रू दिस सिक्स क्षण बाूवा क्षण क्षण संपूर्ण विभवीनंगेट बली मंडित नर संसारा विशति यमद क्षण कभी बालक के रूप में कभी युवान के में, के रूप रूप में में कभी यानी कभी विवो, कभी गरीब संपूर्ण राजा के रूप में संपूर्ण वैभव कभी गरीब भिखारी जरा जीर्ण ही, ही कभी जीर्ण अंगों वाला नट युवली मंडित तनु जो इस जगत के निपत्य में स्टेज के ऊपर ये जो रोल अदा करता है नर नर ये संसार, संसार जब पूरा हो जाता है, जवनी यमदानी जवनी काम यानी वो जो पर्दा पड़ता है ना तो जैसे ही वो पर्दा गिर जाता है तो विशति यमदानी जाता है यम के देश यानी ये सारे रोल अदा करने के बाद वो गई सब हम सब रिटर्न टिकट लेकर आए हैं कोई सिंगल टिकट लेकर नहीं आए कंफर्म है आया डेट नहीं मालूम है हमें पता नहीं है जन्म, तो ओ, जैसे ही जन्म हुआ वो वो के ऊपर डाली गई है मात्र हमें पता पता नहीं अहस्तांतरणीय कोई किसी को को चल जाता ज्योतिषियों ज्योतिषियों से ये ज्योतिष लेकिन सब इनलाइटेड पीपल उनको अंदाजा हो जाता है कि अभी मेरी मृत्यु आने वाली है जैसे रामकृष्ण के में कहा जाता है रामकृष्ण परमहंस बड़े सदैव हुए योगी थे इस जीवन में ही वो मुक्त हो गए थे एंड सो वॉज लाइक एम फिल्ड कि वो बिजिम का जो बलून होता है डोरी से बांध कर आप हाथ में पकड़ पकड़ के रखा तब तो तक तो आपके हाथ में छोड़ दिया तो पड़ चला जाएगा तो उनकी जो पत्नी थी शारदा देवी शारदा रामकृष्ण कुमार मानते थे तो माँ ने एक बार उनसे पूछा कि आप वरक्त हो गए हैं संसार से पूरे छुड़ गए हैं रामकृष्ण को भोजन में इंटरेस्ट इंटरेस्टेड फूड, खाने के लिए इतने, इतने थे, हमेशा किचन में जाकर खड़े जा क्या है इतने बनाया थे, थे और अलग अलग वेंजन खाने के इतने शौकीन थे, हाँ। थे तो शारदादेव ने उनसे पूछा कि आप तो विरक्त हैं जीवन से आप मुक्त हो चुके हैं आप तो बहुत ऊंची कक्षा में और ये भोजन में आपको इंटरेस्ट इतना भी भी सो है। कि और लोगों की इंटरेस्ट कि और आपको खाने में ज्यादा ऐसा क्यों कल तो उन्होंने कहा कि देवी इस इस आत्मा को शरीर के अंदर टिकाए रखने के लिए कोई एक अवलंबन की जरूरत है यह मेरा भोजन है जिस दिन मैंने कहा कि आज खाने की इच्छा नहीं है समझ लेना और बिल्कुल ऐसा हुआ कि एक दिन बहुत अच्छा भोजन पकाया था उनकी बहुत तो प्यारी मानगी बनाई और रामकृष्ण का याद खाने की इच्छा नहीं है समझ गई कि क्योंकि उनने का समय आ गया नेक्स्ट डे दोस्तों कर दिया तो ये जो सदैव हुए जो लोग उनको तो आगे से पता चल जाता है हमारे भी कई लोगों को पता चल जाता है कि भाई अभी वो क्यों आ गई है दो दिन पहले तीन दिन पहले उसका बट अदरवाइज द डेट ऑन द रिटर्न टिकट इंक्लूमेंट टाइम एंड प्लेस समय और स्थल भी निश्चित है एक बार ये यमराजा विष्णु भगवान से मिलने के लिए आए और विष्णु लोक में बाहर विष्णु जी का वाहन गरुड़ जी गरुड़ी पार्किंग में खड़े थे दे देखा और योग विष्णु लोक में वहां अंदर जाते जाते बाहर जो, जो ये रहता है ना ठोड़ा रहता है उसके ऊपर एक छोटे से पक्षी को देखा और उस पक्षी को देख कर यमराजाए थोड़ी आई और गरुड़ ने देखा कि यमराजा की दृष्टि इस पक्षी पर पड़ी है अभी उसकी खैरियत नहीं है अभी गरुड़ वैसे भी पक्षी राज है ना वो भी पक्षी है तो अपना जात वाला बंधु है इतना नए विष्णु का का गरुड़ हुए इस पक्षी तो तो ने, ने तो तो बुलाने वाले नहीं है क्योंकि उनकी मीटिंग तो, तो आधा घंटा चलेगी गरुड़ ने पक्षी को उठाया और लंबी शहर पर लेकर जाकर बहुत दूर दूर दूर दूर दूर दूर, दूर, दूर जाकर पर्वत था बाहर था वहां जाकर उसको छोड़ दिया और वापस के जाकर जब बाहर आए जिनका जो पक्षी गायब है एक मिनट टकटकी लगाए तो उनको पता चल गया तो जी बोले देखा है बस हो गया ना नहीं।, नहीं है पक्षी आपके नहीं। बोला वही तो मैं सोच मुस्कुराया था इसलिए कि इतना था सा पक्षी उस पहाड़ के ऊपर उसकी मृत्यु लिखी है वो कभी पहुंचेगा 10 मिनट के अंदर अंदर और कैसे पहुंचेगा उड़की तुमने पहुंचा दिया उसकी मृत्यु वहां लिखी थी ये सो, बोले, मैं सोच रहा था कि कि वो, वो किसी वहाँ, के लिए बराबर कर दिया। है रिटर्न टिकट में समय और स्थल दोनों लिखे हुए नो एक्सीडेंट इट इट एवरीथिंग इज़ कोई उसमें कोई लेजीन एक्सीडेंट यस दैट इज नॉट द प्रीवेंट दैट एक्सीडेंट इज आल्सो वो ऐसे ही होना है वो सबकंसिस्ट उसी तरीके से निर्माण होना इट इज नथिंग बट सीधी बात केदारनाथ में तो इतने लोग सारे लोग एक साथ कैसे मर गए तो तो या तो ये बर्मा में भूकंप हुआ या तो कोई भी हादसा होता है हादसा में जहाज गिरा था पूरा पूरा समुद्र में गया था वो टाइटैनिक विजय का विधान था वो इतने सारे लोग एक साथ सब के रीजन इज कमेदर कई लोगों के बारे में सुनते फ्लाइट की टिकट कन्फर्म नहीं हुई जाने का था लेकिन ऐसा भी होता है सब पड़ते कितने टाइम लग गया अरेस्ट टाइम लास्ट मिनट में फ्लाइट मिल गई और वही फ्लाइट को एक्सीडेंट होना चाहिए These are all तो हमें इसमें से समझना है भगवान हमें बताते हैं कि शरीर की जैसे तीन अवस्थाएं हैं वैसे ही शरीर छोड़ने के बाद भी ये चक्र चलता रहता है तो तीन पुरुष है वो इसमें जो नहीं होता है इसका बोघ नहीं करता अगला श्लोक एक एक चरणा आप दोहराएंगे नया श्लोक है नहीं गुरुणा? नहीं गुरुणा? मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन्तेय मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन्तेय मात्रा स्पर्श शास्त्र कौन्तेय सी तुष्ण सुख दुखदाह सी तुष्ण सुख दुखदाह सी तुष्ण दुख सुख दुखदाह सी तुष्ण सुख आगमा पाई नो नित्यास तीक्षस्व भारत बोलेंगे मात्र परेय आगमा दुबारा श्रीकोष्ण सुख दुखदागम पायनो इस श्लोक में प्रवेश करने से पहले एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं जीवन में हमेशा 24 फोर बाई सेवन थ्री सिक्सटी थ्री सिक्स सुखी रहना है आगे रहना बराबर एवरी वन ओर बाय 7 जिनको सुखी रहना है हमेशा हर पल हर घड़ी इस श्लोक को पत्थर की लकीर की तरह अपने दिमाग में खरोच कर जिसने इस श्लोक को आपको साथ कर लिया मित्रों गारंटी के साथ मैं बोलता जिंदगी में कभी दुखी नहीं होगा कब भी दुखी नहीं होगा, दुख की छाया तक आपके जीवन आपको यू हैव टू लिव बाय द्लोक नॉट अंडरस्टैंड श्लोक इतना बढ़िया क्या कहा है आई करते पहले अर्थ देखते हैं तो? मात्रा स्पर्शा स्पर्शेंद्रिया जो है हमारे जो इंद्रिया हैं मात्रा यानी इंद्रिय और स्पर्श यानी कॉन्टेक्ट मात्रा स्पर्श यानी इंद्रियों के साथ का संयोग विद सेंस ऑफ इंद्रियों के विषय मात्रा हे कौंते पुत्र शीतोष्ण सुख दुखदाहख दुख दा शीत यानी शर्दी उष्ण यानी गर्मी सुख यानी सुख दुख यानी दुख देने वाले हैं इंद्रियों के साथ संसर्ग में आने वाले जो विषय हैं वह शर्दी गर्मी सुख दुख देने वाले हैं आगमा पाइनो नित्यां आगमा पाई आने जाने वाले हैं वो तो आते रहेंगे और जाते ही रहेंगे और अनित्या इम अनित्य है हमेशा नहीं टिके आर ऑल टेम्पर आगमा पाई न्या तिथिक्षस्व भारत तान, तान यानी उन्हें तिथिक्षस्व यानी सहन करो भारत हे अर्जुन क्योंकि इतनी गहरी बात भगवान को करनी है अर्जुन को दो नाम से संबोधित करना पड़ा संबोधन आता है एक नाम से संबोधन होता है पार्थ या तो जो भी यह यहां, तो है यहाँ दो संबोधन परमात्मा को करने पड़े क्योंकि बहुत गहरी बात बहुत अहम बात अर्जुन को समझानी है And therefore, ये भी सोचते हैं कृष्ण के लॉजिक के बारे में और मन शब्द से प्रयोग किया प्यार से बुला रहे हैं, हैं। या? यानी अपने साथ जो तो रिलेशन है उस रिलेशन को यहां आगे करते हुए उसको प्यार से पुकारते हुए कृष्ण की बुआ थी, थी तो बुआ का बेटा अपना कजिन बदर है तो हे बदू हे भाई हे मात्रा स्पर्शास्तु शीतोष्ण सुख दुख दाह इन इंद्रियों के साथ संसर्ग में आने वाले जो भी विषय हैं वो सारे सुख दुख शर्दी करित आने जाने वाले हैं और अनित्यान अनित्य है तो हाउ टू डील विद डी उसको सहन कर लो या जीव जन्मिया कबू न पाया सुख डाली डाली मैं फिरा पाते पाते दुख। जिस दिन से इस जीव का जन्म हुआ तभी से इस जीव ने कभी सुख नहीं पाया है डाली डाली पे सुख पाने के लिए फिरा लेकिन पत्ते पत्ते पर उसको दुख मिला ये हम सबकी कहानी है बात है मात्रा यानी समथिंग दैट मेजर्स समथिंग विच एक्सपीरियंस मात्रा यानी इंद्रिया कि जो मेजर कर सकती है परसीव कर सकती इंद्रिये है सकते में समझो कि आंख तो आंख देख सकती है आंख परसीव कर सकती है कान सुन सकते हैं तो सुनने की जो वाणी है सुनने की जो बात है उसको परसिव कर सकती है तो ये जो मात्रा है इंद्रिया और उनके स्पर्श मात्रा जिनको स्पर्श करती है आंख जिसको देखती है कान जिसको सुनता है जीभ जिसका स्वाद लेती है अपनी त्वचा जो है जिसको स्पर्श का सुख प्राप्त करती है ये सारे जो इंद्रिया वह उनके जो विषय है मात्रा स्पर्शा एग्जाम्पल के तौर पे आमरस तो आमरस विषय है और जीव, जीव जो है वो विषय के साथ स्पर्श करने वाली इंद्रिय और जबी ये विषय का इंद्रिय के साथ होता है तो वो सुख या दुख लाते हैं बराबर समझा आप किसी अच्छे मेजवान के यहां भोजन करने गए और आपको आमरसपुरी और साथ में मिर्ची के बन बजिया मरचाना बजिया बराबर परोसा गए गया मात्रा स्पर्शास्तु जब ये आमरस खाए तो मीठा लगा और फिर बजियों खा मरचान बजू घो जभी ये बाहरी जो विषय है वो इंद्रिय के संसर्ग में जब आता है तभी सुख या दुख की अनुभूति हमें होती है उसकी फीलिंग होती है आमरस खाने से अच्छा लगता है खाने से दुख होता है तीखा लगता है तो यहाँ भगवान ये कह रहे हैं कि मात्रा शीतोष्ण सुख दुख दाह जो जो के संसर्ग में आते हैं तो या तो दे हैप्पीनेस या तो दे वो मात्र अपनी इंद्रियों के तक न रखे पूरे जगत की तो तो संसर्ग में आते हैं बराबर जो सारी सारी सृष्टि सृष्टि है वो सारी के में जब हम आते हैं तो हमें सुख और दुख की फीलिंग होती है रहती है एंड दिस इज अवर डेली एक्सपीरियंस क्या बारिश आई दिन की बात करो ना चार दिन पहले बहुत धूप पड़ रही थी गर्मी पड़ रही थी तो हम लोग सोच रहे थे बहुत गर्मी है बारिश आ जाए तो अच्छा जल्दी बारिश आ जाए तो अच्छा अभी बारिश अरे इतनी सारी बारिश राइट हमको कुछ नहीं चाहिए ये चाहिए ये है तो नहीं वो चाहिए वो है तो नहीं ये चाहिए गर्मी थी तो बोला बारिश चाहिए अभी बारिश है तो बोला बहुत बारिश है आर नॉट और मनुष्य का तो ये स्वभाव है कि हम सुख में से भी दुख ढूंढ लेते हैं अच्छी तरह है। से किसी भी शादी में आपके बहुत बढ़िया शादी हो रही है बैंक बज रहे हैं सब लोग नाच रहे हैं प्या? सारा माहौल खुशी का है लेकिन उसमें भी कोई निकट हो मेरा जैसा होता है वो, वो सोचेगा ये भी, लेकिन ये सबको पगड़ी पहनाते साफा पहनाते थे तो अच्छा लगता था अरे कोई अभी साफा नहीं पहने तो नहीं पहने पहने से भी दुख ढूंढ लेना हमारा स्वभाव है और यही बात को कोई भी हम समझ लें महिला के तैयार हुई बराबर और पतिदेव ने उस दिन कुछ अच्छे गुण में थे तो कह दिया कि वाह वा, क्या बड़ी सुंदर लगती हो इट्स अम्प्लीमेंट राइट खुश खुश तो क्या मैं आज आज ही ही सुंदर सुंदर सुंदर सुंदर, लगती लगती बहुत वो बेचारा के आपको करने लग लग रही तो मैं लग रही हो, हो। सुख में से दुख को रूप लेना तकलीफ कहा वेरी गुड एट एग्जाम्पल फॉर कई कई लोगों की आदत होती है लोग कभी कभी गलती से पैर के ऊपर मार पुलाड़ी मार लेते हैं बराबर है पैर को काट लेते हैं पैर कोई कोई लोग तो ऐसे होते हैं कि जो कुलाड़ी को सजा कर उसकी धार निकाल कर उसको हार पहना कर उसके ऊपर पैर मारते हैं यानी नहीं है वहां से दुख को ढूंढ के लाते परमात्मा ने जो दिया है सब कुछ दिया है अच्छा है हमारे पास उसमें खुश रहो है लेकिन नहीं ये जो बात है दिन जन्म दिया मैं बहु न पाया सो डाली डाली में फिरा पाते, पाते दुख। एक एक डाली में सुख ढूंढने निकला और पत्ते पत्ते में जो घना ये मनुष्य का स्वभाव है तो भगवान यहां एक बहुत अच्छी बात कर रहे हैं आगमा पायना अनित्य आने जाने वाला है और अनित्य है ये तो आपने देखा है जीवन में सुख कभी भी हमेशा टिकता नहीं है आता है जाता है अनित्य है बिकॉज इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमोनिशिंग रिटर्न कोई भी सुख जो आपका है द द लॉ लॉ ऑफ़ ऑफ़ रिटर्न। रिटर्न? यू नो जो भी चीज आप प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको जैसी मिलती जाए मुझे फिल्टर कपी बहुत अच्छी लगती है और इतनी जोर से बारिश गिर रही है और एक कप गरम गर्म फिल्टर कपी मिल गई मजा राइट उसकी जो पहली जो चुस्की है उसमें जो आनंद है पूरा कप पी लिया फिर दूसरा कप पी लिया अच्छा लग तीसरा कप चौथा पांचवा किसी ने जबरदस्ती से पिलाया नो कॉफी की बात तो करो अभी कॉफी अरे भैया दस मिनट पहले वही कॉफी की पहली चुस्की कितने लग रही थी दिस इज कि जीवन में कोई भी चीज हमें चाहिए वो चाहे हमको चाह, अच्छी लगने वाली जो चाहिए थी चीज़ है, वो उपलब्ध होने के बाद खुशी की मात्रा जो है वो कमी होती जाती है गाड़ी आपकी पुरानी है या आपने बेच दी नई गाड़ी ले ली पहले दिन जिस दिन पहली बार उस पर सैर उसका जो मजा है छह महीने के बाद दो साल के बाद साल के बाद वापस वही गाड़ी को बेचने निकलोगे आप ऑफ डिमुनिशिंग रिटर्न सुख जो है इट फॉलोज द लॉ ऑफ डिमिनी रिटर्न इसलिए भगवान ने कहा कि अनित्य है इट डजन स्टे परमानेंटली हमेशा नहीं टिकता है लेकिन दुख भी अनित्य है दुख ऑल्सो फॉलोज द लॉ ऑफ डिमिनेशिंग रिटर्न तकलीफ जब पहली बार आती है ना तो, तो, तो हड़बड़ा जाते धीरे धीरे आदी हो जाते उससे और फिर है। फिर शुरुआत में जिस तरह तकलीफ होती थी उतनी तकलीफ बात में नहीं होती है तो सुख भी और दुख भी भगवान बोलते हैं अनित्य है आईना अनित्या आते हैं आने जाने वाले हैं और अनित्य अनित्या किसी का सुख भी हमेशा नहीं टिकने वाला है किसी का दुख भी हमेशा नहीं टिकने वाला है। ओके। हैसी में सुख दुख निये घट सा कोई रघुनाथ सुख सुख दुख दुख मन नहीं है, घटसा घटसा तेरे तेरे गड़िया, गड़िया, में लाते शरीर शरीर के साथ जुड़े हुए है, सा तेरे गड़िया। जब ये न, उसके साथ ही उसका सोजन हो गया है इट इज बिन मैन्युफेक्चर टाड़िया थे कोई ना हो, किसी के टालने से टलता नहीं है रघुनाथ ना जड़िया तो रघुनाथ ने भेजे परमात्मा ने यार वाले भेजे वीता सुंदर है सुख सुख समय समय ना हिम्मत जो आया है तभी डोंट गेट एक्साइटेड मारने मत क्योंकि भगवान ने बताया है आगवा अनित्य वा है, है। so टिकने वाला नहीं है सो so सुख समय न नो दुख मिम्मत हारनी जब भी दुख का समय आता है तभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए उसको फेस करना चाहिए जैसे जाएगा तो दिस पास तो हमारे शास्त्रों ने कहा है आगते स्वागतम उड़िया आया है स्वागत करो चलो भाई तो आ गया सुख आया तुम भी आ जाओ दुख आया तुम भी आ जाओ आगते स्वागतम को ये अटीट्यूड यदि हमने डेवलप कर लिया तो जीवन में असंतोष नहीं रहेगा सुख और दुख आते हैं जाते हैं जेल लो सुखस आनंद या फिर तो आनंद आनंद है बस हैं, है क्योंकि वी हैव डेवलप That <coughs> आज खड़ी कह रही है कि यहाँ विराम करेंगे मृत्यो मृत सर्वेश